सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधामोहन गोकुल जी की किताब लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की चौथी कड़ी और इसका दूसरा अध्याय स्त्री मानस ये लेख विशाल भारत में सितंबर उन्नीस को प्रकाशित हुआ था मनुष्य जाति की मानसिक उच्चता महत्ता उसकी दया धर्म और दूसरे सदगुणों पर जब हम विचार करते हैं तो हमें पुरुषों से स्त्रियों का स्थान कहीं ऊंचा नजर आता है साधारण जीवन में हमें पद पद पर व्यक्तिगत स्वार्थ की झलक मालूम होती है इसके विरुद्ध नारी जीवन स्वभाव से ही कोमल सरल और परोपकार निरत पाया जाता है संस्कृति के निर्माण और विकास में यदि हम नारी को प्रकृति का दाहिना हाथ कहें तो तनिक भी अत्युक्ति न होगी लेकिन इसके विरुद्ध नर विघातक और संघातक है देखिए दोनों में कितना अंतर है प्राणी शास्त्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है जीवाणु के दो भेद किए गए हैं अनुलोम परिणामी और प्रतिलोम परिणामी यह निर्माण क्रिया तत्पर शक्ति है और यह विध्वंसकारी बल विध्वंस का काम वस्तु के प्रस्तुत हो जाने पर संभव है इसी से कहना पड़ेगा कि नारी नर से पहले उत्पन्न हुई नर नारी का रूप प्राणी शास्त्र का एक आचार्य कहता है ऑल फैक्ट पॉइंट टू द फेमिनाइन एज द प्राइमरी एंड फंडामेंटल बेसिस ऑफ एक्सिस्टेंस मोस्ट रिसेंट बाजिकल स्टडीज है अर्थात सब बातें इसकी साक्षी दे रही हैं कि जीवन सत्ता का प्रधान आधार नारी है प्राणी शास्त्र में नवीन अनुसंधान भी कहते हैं कि नर का स्थान गौण है इतिहास की भद्दी घटनाओं से भ्रष्ट पृष्ठों को पढ़कर कर न्यायपरायण सत्यशील व्यक्तियों के हृदय हैं क्योंकि पुरुष ने मात्र शक्ति के साथ लगातार अक्षम अपराध किया है और वह अब भी ऐसा ही कर रहा है जिस जाति में स्त्रियों की जैसी दयनीय जितनी गृहित जितनी पतितावस्था पुरुषों के हाथों से हुई है उसका पता उसी जाति के पुरुषों के पतन से लग सकता है ये संभव नहीं कि कोई जाति मातृशक्ति के प्रति अत्याचार करके स्वयं नीच और पतित ना हो हमने स्त्रियों को क्रीड़ा का क्षेत्र खेल तमाशे की चीज और अपनी चालबाजी का शिकार बनाया इसलिए कि वे भूली हैं उनमें दया अधिक है वे प्रेम की मूर्ति हैं, वे संसार को बनाने वाली हैं, वे स्वम भूखी रहकर दूसरों का पालन पोषण करती हैं। क्या ये कृतघ्ता नहीं छल नहीं है अनिति नहीं है क्या संभव है कि निसर्ग के साथ छल दगा और चालबाजी करने वाला सुखी हो जो देश समुन्नत होना चाहता है उसे उचित है कि वह देश की शक्ति की प्रतिष्ठा करे पूजा करे उपासना करे सम्राट नेपोलियन ने राजगद्दी पर बैठते ही ये कहा था हमें पहले देश की नारियों को शिक्षित और उच्च बनाना होगा एक बहुत बड़े पाश्चात्य विद्वान ने लिखा है कि समस्त मनुष्य जाति के इतिहास से सिद्ध है कि पुरुषों ने स्त्रियों के साथ बहुत बुरे भेदभाव किए नीति धर्म कानून रीति रिवाज साहित्य और लोकमत में जहाँ देखें, तहा पुरुषों की स्वार्थपरता और शरारत आँखों के सामने नाचती नजर आती है अगर पुरुषों का स्त्रियों के साथ अत्याचार ना होता आता तो निसंदेह आज जगत जितना समुन्नत है उससे बीस गुना अधिक सभ्य समुन्नत और विकसित होता पुरुषों ने अज्ञान समझ लिया की मनुष्य जाति के विकास का नर ही एक प्रधान कारण है और नारी अंग इस काम में कोई हाथ ही नहीं बटा रहा यहाँ तक कि मानव वह है ही नहीं अगर है भी तो पुरुषों की दास्ता के लिए ना कि बराबरी और सहकारिता के लिए पुरुषों ने जन्मते ही असंख्य लड़कियों के गले घोट डाले अगणित स्त्रियों को धर्म के नाम पर जला दिया जो कहीं माताएं भी जन्मते ही इन नारी विरोधी नरसंतति का गला घोट डाला करती और पुरुषों को बलात् स्वर्ग सुख भोगने के लिए भेजती रहती तो आज हमारी क्या दशा होती लेकिन मात्र शक्ति दयालु और बनाने वाली है पुरुष बिगाड़ने वाला निर्दय और स्वार्थांध है आज पुरुष अपनी बुद्धि विद्या न्यायपरता पर अभिमान करता है अपने मुँह मियाँ बनता है अपनी भलाई का ढोल पीटता है इन्हें इतना ज्ञान नहीं कि इनमें जो कुछ सरलता भलमन और दया है वह नारी के कारण ही है मैं तो कहूँगा कि स्त्री खुदा है तो पुरुष उन्हें, उन्हें पर्दे में पुतलियों की तरह सजाते हैं हम अपने लिए वैश्याओ के बाजार स्थापित करते हैं एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करता है और हम असंख्य विधवाओं की रचना करके उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा देकर धर्म और ब्रह्मचर्य का उपहास करते हैं कैसी शर्म की बात है क्या इससे हमारा पतन निश्चित नहीं स्त्री प्रेम का रूप है स्नेह का जीता जागता कानून है और दया और धर्म की प्रतिमूर्ति है रूस के नवीन इतिहास में प्रवेश का आदि अनेक देवियों ने जो काम किए उनके लिए रूस के पुरुषों को उनका चिर ऋणी होना होगा लेकिन ये देवियाँ पुरुषों की गुलामी के बंधन से मुक्त थीं। ये मातृशक्ति की जीती जागती ज्योति थी इसलिए इन्होंने पुरुषों का पथ प्रदर्शन किया पर्दे के अंदर की पुतलियां केवल घर में घुस बैठने की और कायरता नीचता की ही शिक्षा दे सकती हैं। पर इसमें इनका दोष नहीं इन्हें पुरुषों ने अपने आप जबरदस्ती जैसा बनाया वैसी बनी स्त्री बुरी नहीं होती पुरुष उनके साथ बुराई करके इन्हें बुरा बनाते और अपने कृत्य का दुष्परिणाम भोगते हैं स्त्रियों की निर्बलता पर पुरुष हंसते हैं इन विचारों को पता नहीं कि प्रेम और जीवन की खान हैं, इनके हाथ बनाने के लिए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं इन्हीं के कोमल अंगों में नवजात शिशुओं का पालन संभव कठोर क्रोधी पुरुषों में इन बच्चों की सेवा और लालन पालन की शक्ति कहाँ स्त्रियों की कोमलता ही उनका एक बड़ा भारी बल है प्रकृति का गत इतिहास हमें बतलाता है कि नारी में आश्चर्यजनक संयमशीलता होती है वो सदा से हमें अपने सद्गुण, अपने व्यवहार द्वारा सिखलाती आ रही है। स्वार्थ त्याग सहृदता संतोष दया और प्रेम की शिक्षिका नारी है परंपरा, जनश्रुति इतिहास के वैज्ञानिक अटल नियम भी यही कहते हैं की संसार के भावी महत्व विकास के लिए स्त्रियों का उच्चासनासीन होना बहुत जरूरी है धर्म और नीति की जितनी गहरी छाप नारी हृदय पर पड़ी है और पड़ती है उतनी पुरुषों पर नहीं पड़ती। कर्तव्य परायणता का भाव सरसता मानसिक वेग और प्रेरणा का प्रबल्य नारियों में अधिक विद्यमान है सामाजिक जीवन की जड़ लज्जा सतित्व सदाचार और विश्वसनीयता में नारी ने अपने को बहुत प्राचीन काल से आदर्श बना रखा है नशेबाजी चोरी आदि दुर्गुणों में जितने पुरुष फंसते हैं नारियां नहीं फिर तो स्वत्वों और दायित्व को विचार कर जितने बड़े बड़े काम कर डालती है उतना ही यदि पुरुषों को करना पड़े तो सैकड़ों अगर मगर बाधक हो जाए स्त्रियों में अंतरात्मा के आदेश बड़े प्रबल होते हैं पुरुषों के काम के समय तर्क का प्राबल्य पाया जाता है मुसीबत में जितनी जल्दी पुरुष घबराते और बंधन तोड़ा भागना चाहते हैं स्त्रियाँ उतना नहीं घबराती कर्तव्य पालन में आनंद कर वे आनंद मानती हैं पुरुष बोझ समझकर कर्तव्य का पालन करते हैं काम करने के समय हमारी नज़र बदले या प्रतिफल पर रहे उनकी दृष्टि में काम को अच्छी तरह कर देने में ही आनंद का अनुभव होता है मिलों और कारखानों में जाकर देखो तो स्त्रियाँ अधिक और अच्छा काम करके देती हैं और कम वेतन पर संतुष्ट पाई जाती हैं पुरुषों में ये बात नहीं होती ये बात हमने मनोविज्ञान की दृष्टि से लिखी है और बहुत अंशों में ये गुण उत्तम भी है जरा सी भूल होने पर स्त्रियां सुनता है बहुत लज्जित और दुखी हो जाती हैं परंतु पुरुष अपनी भूलों को जल्दी स्वीकार करने से डरता है उल्टा उनका समर्थन करने की चेष्टा करने लगता है जितने भी बड़े आदमी देश देशांतरों में हुए हैं सबों ने ही स्वीकार किया है कि उनकी समुन्नति में उनकी माताओं का हाथ प्रधान प्रबंध शक्ति संगठन शीलता और राष्ट्र निर्माण की अनुपम योग्यता माताओं से घरों के प्रबंध में ही बालक अच्छी तरह सीख सकते हैं। स्त्री घरों में जिस तरह कपड़ों बर्तनों और दूसरी चीजों को संभाल कर उचित स्थानों पर एक क्रम के साथ रखती है उसी तरह बच्चों को भी अपनी चीजों को रखने की शिक्षा देती रहती है प्रत्यक्ष में ही हम देखते हैं कि जिन बालकों की माताएं लड़कपन में मर जाती हैं और दूसरी कोई कहने वाली नहीं होती रूप से रहने का गुण बहुत कम पाया जाता है स्त्री है राज्य करना हर एक काम की सुव्यवस्था करना और यथा योग्य बर्ताव करना घर में ही सीख सकते हैं हमारी शिक्षा स्वभावतः माता की गोद से आरम्भ होती है शोपिन हवर जैसे विद्वान मनुष्य ने भी जो स्त्रियों के प्रति दुर्भाव रखता था कहा है कि इंटेलैक्चुअल क्वालिटीज आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफ स्प्रिंग बाई द मदर अर्थात माता ही संतति में प्रतिभा संबंधी गुणों को फूंकती है इसलिए माता का स्थान पिता से बहुत ऊंचा है हिंदुओं में तो ये बात बच्चा बच्चा कहता है कि पिता के ऋणों से मुक्त हो सकते हैं पर माता के ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो सकती ये कौन कह सकता है कि लड़कियाँ लड़कों से अधिक चतुर और मनोहारणी नहीं होती बुद्धि में बालिकाएं बालकों से जल्दी प्रौढ़ होती हैं नर नारी मनोविज्ञान का बड़ा भारी ज्ञाता और लेखक एलिस भी यही कहता है। girls are more precocious than boys. कहता है। है, पुनः स्कूल मैं बहुत से विद्वानों के वाक्य उद्धृत करना अनावश्यक समझता हूँ क्योंकि हाथ कंगन को आरसी सी क्या जो चाहे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है केवल एक उदाहरण जो नीचे दिया जाता है काफी है। काफी Surround them, be lefty. अर्थात जब लड़के और और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, तो देखा जाता है है। है है। कि पहले वर्षों में लड़कियों का स्थान ऊंचा रहता है। वो बात को जल्दी करती है और याद रखती है। हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि स्त्रियां अपनी स्मरण शक्ति और सजग ग्रहणशीलता के कारण अपने आसपास के पुरुषों से श्रेष्ठता होती है जो अमेरिका से होकर आए हैं वे कहते हैं कि वहाँ लड़कों और लड़कियों को एक ही स्कूल में अध्यापकों से कहीं ज्यादा होती है अमेरिका के स्कूलों में अध्यापिकाएं ही अधिक हैं और शिक्षा का परिणाम भी उत्तम है स्त्रियों का दिमाग पुरुषों से हे या हल्का नहीं होता अध्यापक पुष्नर ने विश्लेषण करके देखा और असली आकार और शरीर के अनुपात अनुसार आकार दोनों ही का पुरुषों के दिमाग से मुकाबला किया दोनों जाति के दिमाग शरीर के बोझ के एक बटा पैंतीस से एक बटा सैंतीस तक होते हैं और भी किसी दृष्टि से वे दिमाग में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। ये बच्चों के मानस को जितना समझती है पुरुष उतना नहीं समझती जिस सरलता सुंदरता और शीघ्रता से किसी बात को बालकों के गले ये उतार सकती हैं पुरुषों के लिए बहुत दुष्टर है नारियों में नीतिमत्ता का भाव बहुत प्रबल और पुष्ट होता है वे पुरुषों की तरह अनुचित कृत्यों के लिए धर्मशास्त्र का बहाना नहीं निकालती पुरुष ही अपने दोषों को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं वैश्याओं का बाजार और स्त्रियों के अंदर फैला हुआ दुराचार पुरुषों की पापिष्ट आकांक्षाओं का फल है अगर स्त्रियों की प्रबल कामवासना से पुरुषों में बुराई फैली होती तो स्त्रियों की सुविधा के लिए पुरुषों का बाजार होता पर ऐसा संसार में कहीं नहीं इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों के अपेक्षा पुरुष ज्यादा नीच और पति थे जेलों में भी स्त्रियों से पुरुषों की संख्या बड़ी चड़ी मिलती है आत्मघात करने की बीमारी भी पुरुषों में ही ज्यादा पाई जाती है और पुरुष में भी जो पढ़े लिखे समझदार हैं वे ही अधिक आत्मघात रूपी बीमारी के शिकार होते हैं ये बात पाश्चात्य देशों के अंकों से स्विध है किंतु तो खास भारत के संबंध में निश्चय के साथ ऐसा कहने के लिए मेरे पास कोई आधार नहीं फिर भी मैं ये देखता हूँ कि स्त्रियन दूसरों में अत्यंत सताई जाने पर भी या दूसरों के हित के लिए कभी कभी आत्मघात कर लेती हैं। ये पुरुषों की तरह सट्टा जुआ चोरी नशेबाजी से नष्ट भ्रष्ट होकर धनाभाव के कारण आत्मघात नहीं करती फिर पुरुषों में 99 प्रतिशत धर्मद्विजय होते हैं यति पुजारी साधु फकीर खादिम सारे के सारे धर्म के नाम पर धंधा करने वाले मिलेंगे किंतु स्त्रियों में विश्वास मिलेगा पूजा कर पैसा लेने वाली स्त्रियां भी मिलेंगी पर इनकी संख्या बहुत कम है और पुरुषों के समान ठगनी नहीं हैं। एक बात निर्विवाद है कि स्त्रियाँ जब हठ पर तुल जाती हैं क्रोध तो या आवेश में आ जाती हैं तो वे मानवी अभद्रता को भी पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है फिर वो भय लज्जा विवेक विचार धर्म कर्म सब को भूल जाती है ये स्त्री जाति के विचार की दृढ़ता के कारण होता है वो पुरुषों की भांति ढीले ढाले इधर उधर लटकने वाले स्वभाव की नहीं होती पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित स्त्री जाति अब जगने लगी है इसलिए कभी कभी उसे चंडी का सा भीषण रूप धारण करना ही पड़ता विलायत की स्त्रियों को राज्यसभा के चुनाव के मत देने का वकील बैरिस्टर और जज आदि के पद पर आरूढ़ हो सकने का अधिकार तभी मिला जब स्त्रियों ने उग्र रूप धारण किया आज भारत में विधवाओं की जो बुरी दशा है उसको दूर करने के लिए उन्हें भी बहुत जल्दी चामुंडा का उग्रतम रूप धारण करना पड़े लेकिन प्रचंडता स्त्रियों में स्वभाव से ही नहीं होती जैसा मैं ऊपर कह चुका हूँ इनमें पुरुषों की भांति पैदायशी अपराध प्रियता का भाव एक विद्वान कहता है कंजेनिटल क्रिमिनल्स आर मोर मेल देन फीमेल दो वीमेन फॉर्म द द द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ़ ऑफ़ दे कंट्रीब्यूट बट कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल नंबर प्रिजन एंड क्लास पुराने जमाने के विद्वानों ने स्त्रियों के कितने ही स्वाभाविक दोष बतलाये लेकिन जब विचारपूर्वक तह में जाकर देखते हैं तो सारे ही मिथ्या और बनावटी प्रतीत होते हैं ये कहना कि स्त्रियाँ कंजूस होती हैं नितांत असत्य है वे बड़ी उदार और त्याग तत्पर होती हैं उनके पास धन होता ही नहीं तो पुरुषों के हाथ का दिया हुआ थोड़ा सा पैसा पाती हैं तब उदारतापूर्वक खर्च करना कैसे संभव है जहाँ स्त्रियाँ धन उपार्जित करती हैं वहाँ वे पुरुषों के सामान खर्च भी करती हैं गुलाम मजदूर दरिद्री निश्चय ही कंजूस होता है चाहे स्त्री हो या पुरुष निर्दयता का दोष भी भारतीय नीतिज्ञता का दम भरने वालों ने दया मूर्ति देवियों पर लगाया है लेकिन मैं ऊपर बतला चुका हूँ कि पुरुष स्त्रियों को जला सकते हैं लड़कियों को मार सकते हैं पर स्त्रियों ने ऐसा कभी नहीं किया फिर निर्दय कौन हुआ कहते हैं स्त्रियाँ मूड और अज्ञानी होती है अगर शूद्रों और स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना बंद करके पोथी लिखने वाले उन पर अज्ञानता का दोष लगाएं, तो अपराधी कौन पंडित लोग ना जब कभी स्त्रियों को अवसर मिला है उन्होंने दिखला दिया है कि वे पुरुषों की शिक्षिका और गुरु बन सकती हैं। संसार के किसी भी काम में स्त्रियां अपनी नैसर्गिक निर्बलता के कारण पीछे नहीं रह सकती अगर पुरुषों का अत्याचार इन पर ना जेल में रहने से जैसे मनुष्य दुराचारियों का गुरु घंटाल बन जाता है उसी तरह स्त्रियों को भी पुरुषों के बंधन में रहने से अनेक बुराइयां आघेड़ती फिर भी ये पुरुषों से हजार बार अच्छी हैं। जिन स्त्रियों को बाहर खेतों आदि में काम करने का अवसर मिलता रहता है वे शारीरिक बल में कम नहीं होती हम उन्हें घरों में बंद करके अबला बनाते हैं जिन्हें शिक्षा के मैदान में दौड़ने का मौका मिलता है वे हमें फिसी बना छोड़ती हैं इसी तरह और बातों में भी अवसर मिलने पर वे पुरुषों से आगे बढ़ सकती हैं जिस तरह शरीर की समुन्नति के लिए उसके अंगों के वृद्धि के साधन होते हैं वैसे ही मस्तिष्क के भी होते हैं हम भारत में स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की उन्नति से रोकते हैं नहीं तो स्त्री मानस शक्ति पुरुष मानस शक्ति से अनेक गुना श्रेष्ठ है स्त्रियों में जो त्रुटियां देखी जाती हैं वे नैसर्गिक या स्वाभाविक नहीं किंतु बनावटी हैं। और इन सब के जिम्मेदार पुरुष हैं ना कि स्त्री तो शोधन सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की चौथी कड़ी इस अध्याय का शीर्षक था स्त्री मानस ये लेख विशाल भारत में सितंबर उन्नीस को प्रकाशित हुआ था अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जोड़ना चाहते है